अपेंडिक्स थ्री जरा क्यों ना कृपा अब्लिक मेहरबानी करके जरा मेरी मदद करो जरा इधर आइए क्यों ना आज लाल किला की सैर करें क्यों ना एक और ग्लास पियो कृपा मेहरबानी करके बर्तन साफ कर दीजिए कृपा मेहरबानी करना ये बड़े कटोरे धोने की कृपा मेहरबानी कीजिए